निषत के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ये बताया कि केवल आत्मविद्या ही मोक्ष का साधन है यद्यपि स ईमान लोकान असृजत इत्यादि वाक्य आत्मा को विशेष बता रहे हैं लेकिन स ईमान लोकान असृजत इत्यादि सृष्टि वाक्यों को माना गया अर्थवाद अर्थवाद का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं होता त्पर्य तात्पर्य विषयभूत पूरे ग्रंथ का जो पदार्थ है उसकी प्रशंसा में अर्थवाद का तात्पर्य होता है तो निर्विशेष आत्मा ही आ, मोक्ष है और उसका निर्विशेष आत्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष के प्राप्ति का साधन निर्विशेष आत्मा का आत्म रूप से अनुभव ही है यह उपनिषद से प्रतीत हो रहा है इसलिए अन्यार्थ अनवगमात इससे ये कहा गया और दूसरा कोई अर्थ उपनिषद के तात्पर्य विषय तया अवगत नहीं हो रहा है इसे तथा वाक्य से बताया गया है जो हिरण्य के द्वारा परतत्व के रूप में स्वीकृत हिरण्यगर्भ गर्भ वह भी अष्टायादि सड़ उर्मियों से युक्त होने से सड़ उर्मियों का व्याप्य जो दुःख है व्यापक जो दुःख है उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा और जिसमें सड़, का, सड़ उर्मियों का व्यापक दुःख नहीं है ऐसा एक निर्विशेष ब्रह्म है वह सड़ उर्मियों से रहित है तो दुख से भी रहित है इसे परसु ब्रह्मणों अष्ट आदि अत्य श्रोते इसे बताया गया इसकी व्याख्यान रूप टीका की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब भवतु एवं इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए परस्यतु इस प्रतीक के बाद में जो टीका है वह भवतु इत्यादि की अवतरण टीका है एवं निर्विशेषो आत्मद्या मोक्षसाधन अंगीकृत्य तकर्मनिष्ठमूप कवल्यम न संभवती व्यासक्षिप्त उपासनासमुचितक ही मोक्ष का साधन है यह जिनका पक्ष है वे अकर्म संबंधी केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है इस सिद्धांत को सहसा स्वीकार नहीं करेंगे ना इसलिए कोई ना कोई युक्ति खोज करके निकालेंगे जिससे अकर्म संबंधी आत्मविद्या मोक्ष का साधन है ये जो वेदांती कह रहे हैं इसमें दो सिद्ध हो कोई ना कोई तो अकर्म संबंधी मानेंगे यदि आत्मविद्या को तो मानना होगा कि अकर्मी में कर्मी शब्द का अर्थ है कर्माधिकारी अकर्मी हो जाएगा कर, अ, कर्म अनाधिकारी वो कर्म अनाधिकारी है सन्यासी और अकर्मी निष्ठत्व का अर्थ निकलेगा सन्यासी अधिकारी अधिकारक संयासी का ही अधिकार है जिसमें उसे कहा जाएगा अकर्मी निष्ठ उसमें रहने वाला धर्म हो जाएगा अकर्मी निष्ठत्व ये केवल आत्मविद्या मोक्ष का साधन है ये पूर्व में बताया था तो आत्मविद्या में कैवल्य क्या चीज है इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए टीका में आत्म आत्मविद्यास्थ कैवल्य के चार स्वरूप बताए थे चार प्रकार का कैवल्य बताया था एक निर्विशेष आत्मविषयत्व रूप कैवल्य केवल आत्म विद्या में है दूसरा कैवल्य बताया था केवल इसको विज्ञान का विशेषण मानेंगे तो अकर्मी निष्ठत्व रूप कैवल्य तो संसारिक अधिकारक अधिकार ये कैवल्य आत्मविद्या में है और तीसरा था कर्म असंबंधित कर्म रूप कैवल्य और चौथा कर्म कर्मा संबंधित संबंधित्व रूप ये चार प्रकार का कैवल्य बताया गया था उनमें से द्वितीय जो कैवल्य है अकर्म अकर्मी रूप कैवल्य यानी सन्यासी रूप कैवल्य इसका निराकरण करने के लिए सन्यास आश्रम का अक्षेप कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि सन्यास आश्रम होता ही नहीं है अभी तो यावत जीवन अग्निहोत्र जुहियात के अनुसार केवल दो ही आश्रम है एक तो ब्रह्मचारी आश्रम और दूसरा ग्रहस्थाश्रम ग्रहस्थाश्रम स्वीकार करने पर जीवन भर जब तक श्वास चल रही है अग्निहोत्र आदि शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करते ही रहना है ये मीमांसकों का मानना है तो उनके अनुसार फिर संन्यास आश्रम होगा ही नहीं उस संयास आश्रम का आश्रम पर आक्षेप किया जा रहा है तो ये कहते हैं कि एवं निर्विशेष आत्मविद्या मोक्ष साधन तस्या अकर्मी निष्ठत्व नियम रूपम कैवल्यम तो वो जो केवल आत्मविद्या है मोक्ष की साधन वह सन्यासी आधिकारिक नहीं है ऐसा कहना चाहते हैं संन्यासम पर आक्षेप करते हुए केवल्यम न संभवती इति वदन संन्यासम आक्षेपती तो संन्यास आश्रम पर आक्षेप करते हैं ये बताते कि संन्यास्रम है ही नहीं तो भाष्य में है कि भवतु एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम तो एवं यानि उक्त रीति से अभी तक जो चर्चा हुई इस चर्चा के अनुसार केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है ये निश्चित हुआ तो कहते हैं अभी तक की चर्चा के अनुसार केवल आत्मविद्या मोक्ष का साधन है ये भले ही आप स्वीकार कर लो लेकिन कहते हैं न तो अत्र अकर्मी एवं अधिक्रियते अत्र याने मोक्ष साधन भूत केवल आत्मविद्या में अकर्मी यानी सन्यासी का ही अधिकार होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता सन्यासी ही अधिकृत होगा आत्मविद्या में ये नहीं कह सकते क्यों तो कहते विशेष अश्रवनाथ यहाँ पर आश्रम विशेष का बोधक कोई श्रुति वचन न होने से केवल मोक्ष की साधन भूता केवल आत्म विद्या के अधिकारी विशेष को बताने वाला श्रुति वचन न होने से तो विशेष शब्द से लेना आ, सन्यासी रूप जो आत्मविद्या के अधिकारी के रूप से विवक्षित हैं वेदांतियों को वह सन्यासी और उसको बताने वाला श्रवण यानी श्रुति वचन न होने से अश्रवणाथ है ना तो श्रुति वचन न होने से अब अकर्मिण इत्यादि से इसी सूत्रवाक्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है नतु अत्र अकर्मी एवं अधिक्रियते विशेषाश्रवणत ये है सूत्रवाक्य इसका स्पष्टीकरण है अकर्मिण इत्यादि से इसकी अवतरण टीका है विशेषाश्रवणम ये स्फोटती इति तो सन्यासी ही मोक्ष साधन भूता केवल आत्मविद्या में अधिकारी होगा इसे बताने वाला कोई श्रुति वचन न होने से ये जो कहा इसे स्पष्ट किया जा रहा अकर्मी न इह इश्रवण तो अकर्मीण शब्द का अर्थ है टीका में टीकाकार बताते हैं संन्यासी न अकर्मी यानी संकर्मीण का अर्थ हो जाएगा संन्यासी न अकर्मी नंत है और आश्रम्यार से यह, यह सन्यासी का विशेषण है इसमें आश्रम्यार में आश्रमी शब्द से लेना कर्माधिकारी जो आश्रमी कर्माधिकारी आश्रमी से अतिरिक्त जो आश्रम वो हो जाएगा आश्रम कर्मानाधिकारी जो कर्म का अधिकारी नहीं अभी तो केवल आत्मविद्या का अधिकारी है ऐसा सन्यासी संप आश्रम का यह अस्मिन् प्रकरणे अश्रवण तो अधिकारी के रूप से बताने वाला कोई श्रुति वचन न होने से कर्मच इत्यादि की अवतरण टीका है न विशेषा विशेषाश्रवण किंतु संधानत कर्मिण प्रतीते कर्म संबंधित नियम श्रवण चास्ती इत्याह कर्म चेती इतनी बात नहीं है कि सन्यासी को केवल आत्मविद्या का अधिकारी बताने वाला कोई वचन नहीं है इतनी इतनी ही बात नहीं है अभी तु कर्मी को केवल आत्मविद्या का अधिकारी बताने वाला वचन भी विद्यमान है इसे आगे कह रहे हैं कि किंतु संधा तो कर्मिण प्रतीत कर्म संबंधित नियम श्रवण चास्ती तो पूर्व प्रकरण में कर्मी का भान हो रहा है प्रत्यय हो रहा है इसलिए माना जाएगा कि कर्म संबंधित तो नियम श्रवणम अस्थि तो केवल आत्मविद्या के साथ वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान भी हो सकता है यह नियम है विद्यमान इसको बताने वाला श्रुति वचन है इसे कहते हैं कि कर्मच ब लक्षण प्रस्तुत अंतरम एव आत्मज्ञान प्रारभ्यते तो बृहति सहस्रे लक्षण यानि स्वरूप तो बृहति सहस्र लक्षण स्वरूप वाला इस नामक कर्म है कर्म के अलग अलग नाम होते है ना तो बृहती सहस्त्र नामक कर्म का प्र, प्रस्ताव करके उसे पूर्व प्रकरण के अंत में बता करके फिर तुरंत अनंतरम एवं यानी बीच में और किसी का कथन किए बिना सीधे आत्मज्ञान का प्रारंभ आत्मा वा इदम एक वग्रासित इत्यादि से हुआ है आत्मा वा इदम एक वग्रासित इस वाक्य से पूर्व में बृहती लक्षण बृहति सहसन कर्म का की चर्चा हुई है इसलिए माना जाएगा वह प्रस्तुत है यानी प्रकृत है तो कर्म को प्रकृत करके फिर कर्म के तुरंत बाद अनंतरम एव का मतलब आत्मज्ञान प्रारभ्य उपनिषद का प्रारंभ होने से ये निकलता है कि आत्मज्ञान का अधिकारी कर्मी है तो तस्मात् कर्मी एवं अधिक्रियते तो इसलिए कर्मी ही अधिकारी होगा न कि सन्यासी। किसका मोक्ष के साधन भूत आत्मज्ञान का ये कर्मच इत्यादि का अर्थ है टीका में कि तथाच चद द्वारा कर्मी सन्निहित तो इत्य तो बृहती लक्षण कर्म के श्रवण द्वारा ये माना जाएगा केवल आत्मविद्या में सन्निहित है सन्निधान एक प्रमाण न स्थान प्रमाण का नाम है सन्निधान प्रमाण श्रुति श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इसमें स्थान नामक प्रमाण से पंचम प्रमाण से यह निश्चित होगा कि कर्मी आत्मज्ञान का अधिकारी है तो तथा चारा कर्मी संहित अब तस्मात ये उपसंगार वाक्य था तस्मात इस तस्मात्संगार वाक्यस्त तस्मात्थ करते हैं तर्म त्याग रूप संन्यासमो अस्थित तो कर्म त्याग रूप संन्यासाश्रम है ही नहीं जिस संस आश्रम में प्रविष्ट अधिकारी को केवल आत्मविद्या का अधिकारी माना जाए इसके लिए पहले संन्यास्रम सिद्ध हो तब न तो श्रुति से तो संस आश्रम ही सिद्ध नहीं हो रहा ये मीमांसकों का प्रश्न हुआ आक्षेप हुआ इस आक्षेप का समाधान नच इत्यादि से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं इसका अवतरण है टीका में नच इत्यादि का एवं आत्म विद्याम केवलाम कर्मा आत्मविद्या सम्मंधिनी संबंधी अंगीकृत तस्या नियमो निराकृतः अकर्मी निष्ठनियमो निरा आत्मिद्याला कर्म तो आत्म संबंधी है कि कर्म संबंधी है तो कर्म संबंधी केवलम केवलामें के निर्विशेष आत्मविद्याम आत्मविषयात्म विद्या नियमो निराकृतः तो कर्मा संबंधिनी का अर्थ है कर्म के साथ जिसका अंगांगी भाव संबंध नहीं है ऐसी कर्मी को भी अधिकारी मान रहे हैं पूर्व लेकिन वह कर्म अंगी हो और आत्मविद्या उसका अंग हो ऐसा नहीं सह समुच्चय मान रहे हैं सम प्रधान भाव मान रहे हैं तो स्वस्व आश्रम विहित कर्म के अनुष्ठान के साथ उपनिषदों के विचार से उत्पन्न हुआ आत्मज्ञान मोक्ष का साधन होगा निर्विशेष आत्मज्ञान तो यहां पर निर्विशेष आत्मविद्या और कर्म इन दोनों में अंगांगी भाव नहीं है इसलिए समझना कि कर्म संबंधी ही है तो इस प्रकार कर्मा सम एवं कर्मा कर्मी विद्या का अंगीकार करके तस्या तकर्मीनिष्ठनियमो निराकृत तो सन्यासी मात्र आधिकारिकव रूप जो नियम था कैवल्य था उस कैवल्य का निराकरण कर दिया गया द्वितीय प्रकार का जो कैवल्य है उसका निराकरण हुआ इदानी अंगीकार परितेजती तो इस समय अंगीकार का भी परित्याग करते हैं का मतलब अभ्युपगमवाद से जो कहा गया था उसका निराकरण कर रहे हैं कौन पूर्व पक्ष ही चल रहा है अभी नच कर्मा संबंधिनी इत्यादि से तो इदानिम अंगिकारम परित्यजती नच इति तो न कर्मा संबंधी नहीं आत्मविज्ञानम तो आत्मविज्ञानम कर्मा संबंधी न चो तो आत्मज्ञान जो है कर्मा संबंधी नहीं है नहीं मतलब कर्म का अनंग है ऐसा नहीं है एक पूर्व पक्षी कहेंगे अपितु मीमांसकों के अनुसार कर्म का अंग ही है आत्मज्ञान भी कर्ता की प्रशंसा करता है उपनिषद भाग तो कर्मा कर्मस आत्मिज्ञ न चावक न चास्ती क्यों कहते अन्ते कैते पूर्ववदे उपसंह तोजसे आत्मा वा इदमे एक एव अग्र आसीपक्रम तो, बृहति सहस्त्र लक्षण कर्म के अनंतर तो कर्म कथन के अव्यवधान से उपक्रम हुआ आत्मज्ञान का इसलिए माना गया उसे आदि रूप कर्म का संबंधी ही ऐसे पूर्व अंत में पूर्व पूर्व कार्थ हुआ उपक्रम तो उपक्रम में तो कर्म के अव्यवहित उत्तर में आत्मज्ञान का कथन है ऐसे उपसंहार में भी अंत्य का अर्थ है अंत्य उपसंहारात तो अंत में भी कर्म के कथन के अनंतर प्रज्ञानम ब्रह्म ये आता है इसलिए माना जाएगा कि उपसंहार भी कर्म के साथ ही ज्ञान का होने के कारण ज्ञान को कर्मा संबंधी नहीं कहा जा सकता लेकिन कर्म संबंधी ही कहा जा सकता है उसके लिए पूर्व मीमांसा पढ़ना पड़ेगा मीमांसा पढ़नी पड़ेगी ये न इसके बाद में जो टीका है इसको देखिए टीकाकार इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं पूर्वत्र कर्म संबंधी ज्ञान विषयस्य विषय हे सर्वात्मोक्स ब्रह्म इत्यादि अत्रि हे तेन एव लिंग अस्यापि आत्मज्ञानस्य आत्मज्ञानस्य अनुमानात् वक्षमानस्य कर्मसबुम वक्ष्य आत्म्ञानित ये न च कर्मा संबंधी विज्ञान अन्ते उपसंहारा इसका अर्थ कर रहे हैं कि पूर्वत्र कर्म संबंधी ज्ञान विषयस्य से सर्वात्मत्व उक्ते तो पूर्वत्र यानी पूर्व प्रकरण में बृहति सहसण कर्म जिस प्रकरण में कहा गया उस प्रकरण को पूर्वत्र शब्द से लीजिए तो वहां पर क्या हुआ तो कर्म संबंधी ज्ञान विषय तो कर्म संबंधी ज्ञान का विषय जो है वो कौन है सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ उसे कहा जाएगा कर्म संबंधी ज्ञान विषय कर्म संबंधी ज्ञान हुआ उपासना और उस उपासना का विषय हुआ उपास्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ और उसमें सर्वात्मत्व उक्ते हिरण्यगर्भ सब की आत्मा है ऐसा कथन होने से उक्ते का अर्थ है कथनात् वो कथन कौन सा है वचन जिससे कि हृणय गर्भ में सर्वात्मत्व तो सिद्ध होता हो ऐसा श्रुति वचन कौन सा है तो श्रुति वचन बताते हैं येष ब्रह्मा इत्यादि ना तो ये ब्रह्मा येष इंद्र इत्यादि वाक्य है यह बताते हैं कि कर्म संबंधी विज्ञान का विषय जो हिरण्यगर्भ गर्भ है वह सर्वात्मा है उसमें सर्वात्मत्व तो है और अत्रापी अत्रापि शब्द से लेना उपनिषद को तो उपनिषदी अपि, अत्र का अर्थ है उपनिषदी। और उपनिषद ही अपी क्या हुआ तो सर्वात्मत्व उक्ते तो जैसे कर्म स... पूर्व भाग में कर्म संबंधी उपासना के विषय को सर्वात्मा बताया गया ऐसे यहाँ पर भी अत्रि सर्वात्मत्व उक्ते तो, तो उपनिषद में भी उपनिषद प्रतिपाद्य उपनिषद के तात्पर्य विषयभूत आत्मा को सर्वात्मा बताया गया तो सर्वात्मत्व का कथन होने से तो ते नहीं वह लिंगे तो ये कर्म संबंधी ज्ञान का विषय भी सर्वात्मा है और उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मा भी सर्वात्मा है केवल आत्मविद्या का विषय तो इससे ये निश्चित होगा कि आत्मज्ञान से कर्मसंबंधित्वुना आत्मज्ञान कर्मसंबी तद्विषय से सर्वात्म कर्म संबंधी ज्ञान विषय से यह अनुमान होगा और इस अनुमान से यानी युक्ति से क्या होगा कि आत्मज्ञान में भी कर्म संबंधित्व का अनुमान होगा यानी अनुमिति प्रमा रूप निश्चय होगा तो वक्ष अनुमानत वक्ष आत्मज्ञान न कर्म संबंधित्व इत्यर्थ इसलिए वक्षमान जो आत्मज्ञान है केवल आत्मज्ञान वह कर्म असंबंधी हो ऐसा नहीं है न कर्मा संबंधित तो कर्मा संबंधित्व नहीं का अर्थ निकलेगा कर्म संबंधित्व ही है अनुमान से कर्म संबंधितत्व का निश्चय होने से अकर्म संबंधी है आत्मज्ञान ये नहीं कह सकते इस प्रकार ये न च कर्मा संबंधी आत्मविज्ञान अन्ते उपसारा इस वाक्य का सूत्र वाक्य का अर्थ हुआ यथा इत्यादि की अवतरण टीका है कि संग्रह भी संग्रह वाक्यम वाक्य विवृण्ती सूत्र वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार यथा इत्यादि से करते हैं तो यथा कर्म पुरुषस्य कर्मसंधीन पुष्स सूर्यात्मन स्थावरजंगसव्राणियात्म उत्तर ब्राह्मणेन मंत्रेण सूर्य आत्मा ये दृष्टांत हैं कि जैसे पूर्व भाग में कर्म कर्मसंबी जो पुरुष है अनेक कर्म संबंधी विज्ञान का विषयभूत पुरुष है उपास्य ब्रह्म है वह कौन है तो है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का ही दूसरा नाम है आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष तो उसे आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष कहो या सूर्य कहो तो कर्म संबंधी पुरुष के रूप में यानी उपास्य ब्रह्म के रूप में जिसको कहा गया है पूर्व में उसे यहाँ पर कहते हैं सूर्य सूर्य आत्मा है वो और वह स्थावर जंगम जो समस्त प्राणी है उनकी आत्मा है कौन सूर्य सूर्य हिरण्य गर्भ वह प्राणी मात्र स्थावर जंगम सारे प्राणियों की आत्मा है ये बात कही गई पूर्व में किससे तो ब्राह्मणा ब्राह्मणात्मक भाग के द्वारा भी और मंत्र भाग के द्वारा भी आरण्य के द्वारा नहीं इसलिए भाष्कर लिखते ब्राह्मणे न मंत्रेण तो ब्राह्मण है मुख्य रूप से अधिकारी को ये पहले कहा था ना और आरण्यक है वान अधिकारी को और मंत्र है ब्रह्मचारी अधिकारी को तो ब्राह्मण भाग के द्वारा भी और मंत्र भाग के द्वारा भी ये बात बताई गई कि हिरण्यगर्भ गर्भ रूप सूर्यात्मा सारे स्थावर जंगम प्राणियों की आत्मा है वो मंत्र कौन सा है तो कहा कि सूर्य आत्मा इत्यादि ना तो सूर्यो आत्मा जगत तस्तुख इत्यादि मंत्र है इस मंत्र से भी कहा गया ये दृष्टांत भाग हुआ हनुमान के लिए दृष्टांत होता है ना ये पूर्व भाग हो जाएगा दृष्टांत दार्ष्टांतिक को बताया जा रहा है तथेव ये ब्रह्मा ष इंद्र इत्यादि उपक्रमस्य इदुपक्रम्सात्म इति उपसंह तो तथे एश ब्रह्मा एश इंद्र यह उपक्रम है उपनिषद में आएगा और सर्व प्राणी आत्मत्वपक्रम्य सर्व प्राणी आत्मत्व तो उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मा में भी सर्वात्मत्व तो बताया गया न सर्वप्राणी प्राणी आत्मत्व तो बताया गया उपक्रम में और इसी उपक्रांत सर्वात्मत्व का उपसंहार किया जाएगा उपनिषद में यवरम सर्वम तो जितना भी स्थावर है वो सब का सब क्या है तो प्रज्ञानेत्र है का मतलब प्रज्ञान से ही प्रवर्तित है प्रज्ञान ही उसकी आत्मा है तो प्रज्ञा शब्द से प्रज्ञान को लेना प्रज्ञान कहा गया है उपक्रांत आत्मा को में जिसे आत्मा वा इदम एक विक अग्रसित इस वाक्य में आत्मा शब्द से बताया है उसी को तत्प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा शब्द से ग्रहण करना तो इस प्रकार ये उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मा का उपक्रम में भी सर्व आत्मत्व का कथन है और उपसंहार में भी सर्व आत्मत्व का कथन है तो उपक्रम तथा उपसंहार में सर्व आत्मत्व का कथन होने से माना जाएगा कि सर्वात्म सर्व आत्म भूत जो है उसका ज्ञापन उपनिषद से हो रहा है तथा तो उपनिषदी और संहिता उपनिषद है उसमें भी क्या कहा गया है तो कहते हैं एक तम हे वहिया महति उक, मीमांस तो तथाच इत्यादि का अलग से अवतरण भी है टीका में उससे पहले तथाच इससे पूर्व तक की जो टीका है उसे देखिए कर्म, कर्म इति इस प्रतीक के बाद में तस्य तस्य वचन तो श्रुतिवचन तोेण तपति सही इमं लोकम अभ्यर्चत इसमें शब्द से लेना प्रकृत जो पूर्व भाग में प्रकृत है सूर्य सावरजंगम प्राणी की आत्मा उसका परामर्शक होगा श्रुतिस्थ ये शब्द इमोकम शब्द से लेना मनुष्य शरीर को तो मनुष्य शरीरम अभ्यर्चत का मतलब मनुष्य शरीर में अवस्थित होकर के अर्चत का मतलब मानव विहित तो जो कर्म है उन कर्मों का अनुष्ठान किया का मतलब मनुष्य शरीर में भी आत्मा के रूप में येश शब्द से परामृष्ट सूर्य ही है ये बताया गया ना मनुष्यात्मत्व बताया गया सूर्य का ये सही इम इस वाक्य के द्वारा आगे है पुरुष पुरुश रूपेण यह तपति तो यह सूर्य यह इसमें यह शब्द प्रसिद्ध अर्थ आ, अर्थ को बताता है और ये शब्द प्रकृत अर्थ को बताता है तो प्रसिद्ध जो प्रकृत अर्थ है सूर्य प्राणी मात्र की आत्मा और उसे बताया गया पुरुष रूपे न तपति तपति का अर्थ है प्रकाश प्रकाशित होता है तो पुरुष रूप से वो तप्रा है यानी प्रकाशित हो रहा है आगे है प्राण रिचह इतव विद्यात ये है कि नहीं आगे वाली पंक्ति में पहुंच गए तो हा इत्यादि ना सूर्यात्मत्व उक्वा इति आचक्षते तर एव तस्मा इत्यादिना तो ये कहते हैं कि इन से पूर्व ने भे भे जो बताया गया ये सही ही इमं लोकं अभ्यर्चत पुरुष रूपेण यह एस तपति इत्यादि वाक्य से सूर्यात्मत्व बता करके फिर क्या किया कि तस् सर्वात्मत्व उक्तम के साथ अन्वय करना सर्वात्म अंत में है ना उक्तम इत्यर्थ तो पहले सूर्य रूपता बताई फिर उस सूर्य कर्म संबंधी आत्मा में सूर्य रूपता बता करके फिर उस सूर्य जो रूप है कर्म संबंधी आत्मा उसका सर्व आत्मत्व इन वाक्यों से बताया गया इति आचक्षते प्राण तस्मा शतर्चीन आचकसतेत्यादिच इत्यन्तेन प्राणो वै सर्वाणी भूतानि च इति उक्तम तो कहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा सूर्य में सर्वात्म तो बताया गया है ये यहाँ पर कहा गया कि तस्मा शतर चिन्ह इतिम एव संतम यहाँ से ले करके इत्यादि ये यहाँ से प्रकरण प्रारंभ हुआ सूर्य में कर्म संबंधी आत्मा जो सूर्य है उसमें सर्वात्मत्व को बताने के लिए और कहाँ तक चला तो प्राण रिचह इतव विद्या तो तक के ग्रंथ भाग से क्या बताया गया तस्य सर्वात्मत्व उक्तम ऐसा नुह करना तो इतने ग्रंथ से पूर्व में सूर्य में सर्वात्मत्व बताया गया और आगे कहते हैं कि प्राणो वये सर्वाणी भूतानि च ये भी एक अन्य प्रकरण का वाक्य है इस वाक्य के द्वारा भी क्या कहा गया कि सूर्य ही प्राणी मात्र की आत्मा है सर्वाणी भूतानि प्राणो वय तो यहाँ प्राण है सूत्रात्मा सूत्रात्मा यानी सूर्य तो सूर्य को ही सर्वाणी भूतानि बता करके सर्वभूतात्मत्व तो बताया गया इस वाक्य के द्वारा भी इस प्रकार ये पूर्व में सर्वात्मत्व तो बताया गया ये कहा अब प्रज्ञा नेत्र इसका अवतरण टीका है टीका में है? हा हाँ, इतिहाचक सते ये तम एव संतम ये श्रुति वचन के छोटे छोटे अंश दिए हुए हैं इतने अंश से अर्थ होना करना कठिन है इसलिए वो पूरा प्रकरण देखना पड़ेगा यहां तो प्रतीक के रूप में छोटे छोटे वाक्य दिए हैं पूरे का अर्थ ये निकला कि पूर्व प्रकरण में इस वाक्य से प्रारंभ करके और प्राण रिच इव विद्यात इस वाक्य तक के प्रकरण द्वारा सूर्य प्राणी मात्र की आत्मा है ये कहा गया और वो सूर्य है कर्म संबंधी आत्मा और और एक वाक्य बताया प्राणो वही सर्वानी भूतानी च इस वाक्य के द्वारा भी सूर्य में सर्वात्मत्व बताया गया इतना अर्थ हुआ अब प्रज्ञा नेत्र इसकी अवतरण टीका है जगतो जंगमस्य तस्तुकस्य जंगमस्युक यानी स्थावरस्य सूर्य आत्मा सूर्यो आत्मा जगत तस्तुकस्य ऐसा एक मंत्र आता है ना उसमें जगत शब्द का अर्थ कर दिया जंगम प्राणी और तस्तुकह का अर्थ निकलता है स्थावर प्राणी और इन स्थावर जंगम प्राणियों की आत्मा सूर्य है यह मंत्रार्थ है मंत्रार्थ इत्यर्थ ये भी अवतरण टीका नहीं है ये जो मंत्र बताया गया था कहा पर भाष्य में सूर्य आत्मा इत्यादि ना च. वहां पर जो मंत्र है सूर्य आत्मा इतना ही मात्र दो शब्द बताए थे भाष्य में टीकाकार ने उस मंत्रस्थ सूर्यो आत्मा जगत तस्तु कस्य इसमें जगत और तस, तस्तु का शब्द को भी ग्रहण करके बताया कि सूर्य ही स्थावर जंगम प्राणी की आत्मा है ये उस मंत्र का अर्थ है अब भाष्य में जो आया तत् तत्प्रज्ञा इति उपस्य इसमें प्रज्ञा नेत्र पर टीका है कि प्रज्ञाशब्दित ब्रह्म नेत्रिकबित ब्रह्म का मतलब प्रवर्तित है प्रकाशित है तो प्रज्ञा शब्दित ब्रह्म से ही ये सारा प्रकाशित है प्रवर्तित है जैसे कार्यक्रम संगत आत्मा से प्रवर्तित होता है तो ये ब्रह्म से प्रवर्तित है का मतलब ब्रह्म सर्वात्मा है उधर सूर्य को सर्वात्मा बताया यहां ब्रह्म को सर्वात्मा बताया तो सर्वात्मत्व कथन रूप लिंगस है ये ज्ञापित होता है कि उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म भी कर्म संबंधी ही है न कि अकर्म संबंधी अब तथाच तथा चहितोपनिषदि इसकी अवतरण टीका है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं قال